आज दिसंबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले दो सप्ताह की अनुपस्थिति के बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं और उस क्रम को जो हम पीछे छोड़ के आए थे वापस आरंभ करने की दिशा में अपना प्रयास शुरू करते हैं हम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुँच चुके थे विज्ञान भरो के और उस अंतिम चरण में जो अंतिम पांच धारणाएं हैं उनको आज संक्षेप में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक उपसंहारात्मक धारणा है उस पर चर्चा अगर समय बचा तो करेंगे हम पूरा 112 सौ बारह का रास्ता कर, पार पार कर करके आ गए अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी भी धारणा ने दिल को नहीं छुआ तो निश्चित रूप से हमने अपने अध्ययन में कमी रखी ऐसा हो नहीं सकता कि इन समस्त धारणाओं में कोई भी धारणा आपके हृदय की धड़कन न बढ़ा दे या दिल में न उतर जाए क्योंकि हर व्यक्ति के अनुकूल हर व्यक्तित्व तो के अनुकूल संसार के किसी भी व्यक्ति को ले लो हर एक अनुकूल कम से कम एक धारणा तो है ही और इस उपसार के बाद के कुछ लोगों में शिव कहते हैं कि इन 112 धारणाओं से मन बुद्धि शांत हो जाते हैं और भैरव भाव चमक उठता है ये वैसा ही है जैसे बादल छट जाते हैं तो सूर्य चमक जाता है बादलों से सूर्य ढक जाता है हमको उसका प्रकाश नहीं मिलता सूर्य की गर्मी हम तक नहीं पहुंच पाती सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता सूर्य सदा स्वतंत्र था स्वतंत्र है स्वतंत्र रहता है, है उसको इन छोटी बदलियों से कुछ लेना देना नहीं इतने बड़े ब्रह्मांड में उस छोटी सी बदली की कोई अहमियत नहीं है वैसे ही हम जब अपने आप का परिचय अपने स्वयं की आत्मा से स्वीकारते हैं जानते हैं और हमको जब एक बोध हो जाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है शरीर नहीं है तो उस समय हम पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं यही बात इसमें कही गई कि न में बंधो न मोक्षो में मेरे लिए न तो कोई बंधन है और चूंकि बंधन नहीं है तो फिर कोई मोक्ष का सवाल ही नहीं उठता जैसे आप अगर जेल में नहीं हैं तो जमानत का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तो आप जेल में ही नहीं तो न में बंधो न मोक्षों में भीता सेता विभीषिका ये जो डर है जीवन मरण जरा मृत्यु का यह वास्तव में कृत्रिम है वास्तविक नहीं है सत्य में मैं आत्मा स्वरूप हूँ जो न तो कभी मर सकती है न कभी ऐसा समय था जब ये न थी न आगे कभी ऐसा समय आएगा जब ये न रहेगी और अगर वास्तव में मैं अपने स्वरूप पर स्थित हूँ उसी का नाम स्वस्थ है स्व का मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थ का मतलब होता है स्थित तो स्वस्थ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति वो है कि मैं जब अपनी आत्मा में स्थित हूँ तब मैं अपना मन बुद्धि अहंकार प्राण शरीर संसार इसको अपना नहीं मानता वरन मैं अपने आप की आत्मा को स्वयं का वास्तविक परिचय मानता हूँ वही व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति न तो किसी बंधन में है मोक्ष का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है मोक्ष सिर्फ उसके लिए है जो बंधन में है तो वो कहता है कि न में बंधो न मोक्षों में भीतर से प्रतिबिंब बुद्धि में जो प्रतिबिंब चेतना का है जो दिखाई देता है जलेश विवश होता जैसे विवश होते हैं सूर्य भगवान जैसे जल में सूर्य भगवान का प्रतिबिंब देखकर हम कभी कह सकते हैं कि सूर्य भगवान कैद में है तो तालाब में डूबे पड़े हैं सूर्य भगवान कोई तालाब में डूबे नहीं है बदलियों के पीछे छिप जाए तो हम कह सकते हैं कि भगवान को बदलियों ने छिपा दिया भगवान का उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है क्योंकि तो सूर्य देव तो स्वतंत्र थे स्वतंत्र हैं उनको उन बादलों से कोई सरोकार नहीं है उस तालाब से कोई सरोकार नहीं है ऐसे ही हमारी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध निर्मल निर्विकार अजन्मी और अविकृत है जिसमें कोई विकार भी पैदा नहीं किया जा सकता और वो उसका प्रतिबिंब ये सारा संसार है उस हमारी मूल चेतना से सारा संसार बनता है और संसार के बीच में और उस मूल चेतना के बीच में चार और चीजें बनती वो है मन एक बुद्धि एक सीमित अहंता और एक प्राण ये चार चीजें वास्तव में तो प्रमेय है प्रमेय का मतलब होता है जो हमने बनाई परमेश्वर ने जो बनाया वो है वो प्रमेय है ये कुर्सी बनाई ये टेबल बनाई ये जमीन बनाई ये सब प्रमेय है प्रमेय ना जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं या सुन सकते हैं या चख सकते हैं यह हमारे इंद्रियों के द्वारा हम जिसको भोग सकते हैं वो चीजें प्रमेय कहलाती हैं। तो वास्तव में मन बुद्धि अहंकार और प्राण ये चारों भी प्रमेय हैं। लेकिन इस संसार की वस्तुओं के सापेक्ष वो प्रमाता की तरह व्यवहार करते हैं जैसे मैं कहता हूं कि मैं मोहन हूं तो वास्तव में जब मैं कहता हूं कि मैं मोहन हूं इस शब्द का अपन करें तो यह नाम बाहर से आया हुआ है किसी ने नाम दिया है ये शरीर निरपेक्ष नहीं है ये न था अब है न रहेगा सब बात सत्य है और जिस समय रहता है सतत परिवर्तनशील है छोटा था बड़ा हुआ वृद्ध हो जाएगा और इस तरीके से क्षय को प्राप्त हो जाएगा तो एक बुलबुले की तरह आता है और चला जाता है ये शरीर लेकिन इसको इसके जन्म के पीछे इसके अस्तित्व के पीछे जो मूल चैतन्य है जिसने इसको इतना लंबी जो भी सीमित जिंदगी दी है वो चेतन निर्विकार है उसमें कोई विकार संभव नहीं है और सारा जो संसार है वो प्रमेय है तो ये शरीर मन बुद्धि अहंकार प्राण भी प्रमेय है ये भी निर्मित है यह मूल वस्तु नहीं है ये ये भी निर्मित है और किससे निर्मित है उसी चैतन्य से और चैतन्य से कैसे निर्मित है चैतन्य ने अपने आप को इस रूपों में ढाला जैसे कि वाष्प हमको दिखाई नहीं देती हवा में लेकिन जब वो ओस की बूंद बन जाती तो पत्ते के ऊपर हमको दिखाई देती लेकिन है क्या वाष् भी जल है और ये बूंद भी जल है या मूलतः कहीं ये समुद्र है समुद्र से ही भाप के रूप में निकली बरसात के रूप में आई ओस के रूप में आई बर्फबारी के रूप में आई तो बर्फ हो वाष्प हो जल हो ये सभी उसी समुद्र के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो वैसे ही ये हमारे मन बुद्धि सीमित अहंता और प्राण ये एक कॉम्प्लेक्स है ये एक छोटा सा सिस्टम है जो एक व्यक्ति का निर्माण करता है जो व्यक्ति सचमुच में इसके अंदर जो चैतन्य है उसकी वजह से एक अपना छोटा सा किरदार निभाता है और ये शरीर छोड़ देता है तो ये शरीर सचमुच में प्रमेय है लेकिन संसार की तुलना में प्रमाता की तरह काम करता है और जब ये प्रमाता की तरह काम करता है तो उसी को हम बोलते हैं इंपेरिकल इंडिविजुअल या व्यक्ति बोलते हैं या बोलते हैं हम व्यक्ति या हम इसको सीमित अहंता बोल हैं यही सीमित अहंता है तो एक व्यक्ति क्या है इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक सीमित अहंता प्राप्त के हुए एक सिस्टम है जिसके अंदर की चेतन नहीं है और उसने मन बुद्धि अहंकार प्राण बनाया जिसके द्वारा उस शरीर को कुछ समय के लिए वो संचालित करता है उसको जीवंत रखता है और वो जो इंटरेक्शन करता है या जो अंतर करता है पूरे बाकी के संसार से वो उसके कर्म हो जाते हैं एक प्रकार का खेल का छोटा सा नियम बना दिया भगवान ने और उसके बाद में जब वो शरीर छोड़ देता है तो जो कुछ करता है उसके अनुसार उसको उत्तर जीवन मिलता है याने बात का जीवन प्राप्त लेकिन अगर वो जानता है कि मैं चैतन्य हूं अगर वो जान जाए जैसे 112 धारणाओं में यह प्रयास किया गया कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाए अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप चैतन्य को पहचान जाते हैं कि मैं तो चैतन्य हूँ तो फिर इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों की उसकी अपनी कोई जवाबदारी नहीं होती न केवल इस जन्म में वरण हमने कई जन्मों से जो करते चले आ रहे हैं वो भी हमारे कर्म संचित होते चले जाते हैं। कई तो जन्मों में हमने ऐसे काम किए कि हमको गधा बनना था किसी जन्म हमने ऐसे काम किए कि हमको चूहा बनना था कभी हमने ऐसा काम, कि काम किया कि हमको एक समझदार आदमी बनना था कभी किसी ने ऐसा काम किया कि हमको एक महात्मा बनना था और कभी हमने ऐसा काम किया उसी जन्म में कि हमको कैदी बनना था या कोड़ी बनना था तो क्या ये सारे एक ही जन्म में संभव है संभव नहीं इसलिए कई कार्य हमारे संग्रहित होते चले जाते हैं क्योंकि वो अब बाद में परिपक्व होंगे उनको संचित कर्म बोलते हैं क्योंकि जो कर्म हम करते हैं एक ही जन्म में उनको किसी एक ही जन्म में भुगतना संभव नहीं है कुछ के परिणाम इसी जन्म में आ जाते हैं कुछ के परिणाम अगले जन्म में आएंगे कुछ के परिणाम कई जन्मों के बाद आएंगे तो हमको ये नहीं मालूम कि कब कितने कर्म हम कर चुके हैं और अब जो करे चले जा रहे हैं उनके परिणाम हमको कब तक भुगतना पड़ेंगे और यही संसार चक्र चलता रहता लेकिन मनुष्य जीवन में एक बहुत विलक्षण बात है कि हम इन समस्त संचित कर्मों को नष्ट कर सकते जैसे कि गेहूं की फसल आती है हम गेहूं के बीज इकट्ठा कर लेते हैं फिर उनको बोते हैं फिर फसल आती है, क्रम चलता रहता है लेकिन अगर हम संसार के सारे गेहूं को भून दें तो उसके बाद में संसार से गेहूं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा फिर गेहूं कहाँ से आएगा ऐसे ही हम अपने जीवन में अगर हमारे कर्म के बीज जो हैं जो आगे जाके फलित होने वाले हैं अगर हम उनको यहाँ से समाप्त कर दें तो फिर हमारी बैलेंस शीट जीरो हो जाएगी हमारे जब कर्म कोई भी फल देने के लिए उद्दत नहीं रहेंगे तो फिर जन्म होगा किस कारण क्योंकि जन्म अकारण तो होता नहीं, कुछ नहीं है कुछ सुख भुगतने हैं इसलिए हुआ कुछ दुख भुगतने हैं इसलिए हुआ और जब होता है तो हम फिर नए कर्म करते हैं और पुराना को भुगतते हैं तो ये क्रम को तोड़ने का एकमात्र अवसर तब है जब हम मनुष्य जन्म में अब हम कहें कि मनुष्य जन्म में आया मायम तो कलियुग में आए कि जंगल में जाके तपस्या होना नहीं है खूब बड़ी आराधनाएं लंबी लंबी आराधनाएं क्रियाएं हम कर नहीं सकते तो शिव ने परमेश्वर संसार पर जीवों पर कृपा करने के लिए अति सूक्ष्म छोटे-छोटे विधियां बताई इतने छोटे-छोटे विधियां बताई कि जिनको आप आराम से कर सकते लेकिन प्रतिबद्धता और विश्वास श्रद्धा ये अगर है इस बात में विश्वास है कि मैं जब आत्मा के स्वरूप को समझूंगा और उसमें जीने का प्रयास करूंगा, तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है तो इसके लिए हम क्या गलती क्या करते हैं हम? संसार में हर काम के लिए समय निकालते हैं। मित्रों के यहाँ शादी में जाने का भी समय है हमारे पास मरने जीने में भी जाने का समय है हमारे पास उत्सव मनाने का भी समय है हमारे पास रोटी खाने का तो है ही और सोने का तो बहुत ज़्यादा है लेकिन नहीं है तो हमारे पास हम कभी अपने जीवन के लिए चिंतन करने का समय है कि हम जो कर रहे हैं दिन पर दिन जो बीतते जा रहे हैं फिर तो आएंगे नहीं और मनुष्य जब बीत जाएगा फिर पता नहीं कब आएगा और आएगा भी तो तब वो स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी जो आज समझ पैदा हुई है हमारे अपने शुभकर्मों के उदय की वजह से कि हम इस जन्म को सार्थक कर सके तो वो क्या अवसर मिलेगा तो ये चिंतन अगर हम गहराई से करेंगे तो हमें लगेगा कि संसार में प्राथमिकता में जो सबसे आखिरी में हमारी चीज़ वास्तव में सबसे ऊपर होना चाहिए लोग सबसे आखिरी में रखते हैं कि अब बुढ़ापा आएगा जब देखेंगे अभी तो कमाओ अभी तो मकान बनाओ अभी तो लड़के की पढ़ाई कराओ फिर उसका लड़की का ब्याह करो फिर उसके बाद में इन लोगों के बच्चों को संभालो ऐसा करते करते जीवन समाप्त तो हो जाता है और हम जो सोचते हैं कि पुरुषार्थ जिसके लिए मनुष्य बने कर करने पाते तो वो हम समय पर कर पाएं? इसके लिए हमको एक चिंतक बनना जरूरी है सोचना जरूरी है कि हमारी प्राथमिकताओं की सूची में क्या ऊपर है अब यहां पर ऋषियों की हम बात करें तो उन्होंने कितनी विद्वत्ता पूर्ण बात करी है यह जो एक उच्छिष् बेहरो तंत्र है उसका यहां पर एक श्लोक लिखा है इस श्लोक में जो बात लिखी है वो क्वांटम भौतिकी जो बोलती है वही बात लिखी है ये लिखता है कि यावन्न वेद का ए तावेद्या कथम प्रिय शिव बोलते हैं पार्वती जी को कि हे प्रिय जब तक जानने वाला नहीं है तब तक जानी जाने वाली चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं है यावन वेद जब तक जानी जाने वाली वस्तुओं को वेदक बोलते है जिनको जाना जाता है यावन वेदकायते का एते तावत कथम प्रिय वेदकम वेद्यकम तू तत्व नास्तिक शुचिस्तः साथ ही साथ वो एक बड़े अच्छी बात भी कह देते कि वेदक जानने वाला वेद जाने जाने वाली वेद में कम तू मतलब दोनों चीजें दोनों का एक ही स्रोत है जो जानने वाला है वही जानी जाने वाली वस्तु का जनक है जैसे मेरे संसार का जनक मैं हूं मेरे आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैंने ही बनाया है मेरा संसार मैंने ही निर्मित किया है तो अगर मैं नहीं हूं तो मेरा संसार कैसे रहेगा अपन ऐसे भी सोचो सामान्य मेरा मेरा मेरे लोग मेरे रिश्तेदार अगर मैं ना? होगा तो ये कहा मेरे लिए जो है मैं नहीं होंगे तो फिर मेरा रिश्तेदार मैं नहीं होंगे तो मेरा घर मेरा आश्रम मेरा पड़ोसी मेरा ज्ञान मेरा धन कहां से रहेगा तो जब तक मैं हूं तभी तो मेरे वजह से ये हैं ये अपन एक सामान्य भाषा में समझने की बात है और विज्ञान और आध्यात्म के सर्वोच्च संत ये कहते हैं कि हम जो एक चींटी में देख रहे हैं तो हमारी अपनी रचना है वो हमने बनाई है अगर हम कुछ भी संसार में देख रहे हैं और सुख दुख भी भुगत रहे हैं तो वो भी हमारी अपनी रचना है तो यावन वेद का ए जब तक हम नहीं हैं तो हमारा संसार हो ही नहीं सकता एक जंगल में हम कहें कि खूबसूरत फूल खिला है, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि खूबसूरत फूल खिला है? किसने देखा खूबसूरती तो आपके भीतर है जो उस फूल को देख के वो खिल जाती है इसलिए आप कहते हो कि फूल खूबसूरत आप ही नहीं हो वहां पर देखने वाले तो फिर उस फूल की खूबसूरती की क्या कीमत बल्कि वो फूल खूबसूरत है ये कथन भी मूर्खतापूर्ण है क्योंकि खूबसूरत तो तभी होगा जब आप कहोगे कि कोई खूबसूरत है कोई देखने वाला तो चाहिए ना ये फूल खूबसूरत है लेकिन अगर वहां पर खूबसूरत फूल है ये तो आपकी कल्पना हो सकती है। लेकिन अगर वास्तव में कोई खूबसूरत फूल है तो आप जब अपनी आंखों से देखेंगे या कहेंगे कि उसकी गंध बड़ी मादक है तो जब आपने नाक से सूँघोगे तभी तो कह सकते हो चलो खूब बढ़िया सुगंध वाला एक फूल है जंगल में किसी ने नहीं सूँगा तो फिर उसकी मादकता का क्या मतलब और कौन कहेगा क्यों मादक है तो कहने वाला जरूरी है जानने वाला जरूरी है तो जब तक वेदक नहीं है तो वेद्य पदार्थ का कोई अस्तित्व तो नहीं है और दोनों का चूंकि स्रोत एक ही है तो अंतिम कहते हैं कि कुछ भी अशुचि नहीं है कुछ भी अपवित्र नहीं है संसार में हम कई बार कहते अचूत है यह अपवित्र है तो कुछ भी अपवित्र नहीं है जो भी संसार में है वो परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है और इसी को प्रतीक रूप से बताने के लिए शिव अपनी बारात के अंदर भूत प्रेत सब लेके चलते गले में नाग डाल के चलते हैं भबूज लगाते हैं वहां की स्मशान की वो सब प्रतीक है वो ये बताने के लिए कि जितनी नकारात्मकता है तुम्हारे दिमाग में वो नकारात्मकता भी उतनी ही पवित्र है जो हम सकारात्मक पवित्रता के तो ये बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है जो उच्च में भैरव से लिया गया था और वास्तव में ये वही बताता है बात क्वांटम तो होते भी यही बात बताती है कि देखने वाला महत्वपूर्ण है फिर एक चीज जो अनिश्चितता का सिद्धांत पहले यह था विज्ञान में कि सब कुछ निश्चित है गणित के तरह दो दो लगभग चार ही आएगा चारों चार तो आठ ही आएगा गणित में सब कुछ निश्चित है और गणित के द्वारा विज्ञान पूरे संसार की समस्त घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है भविष्य बताना चाहता है तो ऐसा सा जोड़ो ऐसा सा होने वाला है और हो भी गया हमने चांद पर भेजा आदमी वो पहुंच भी गया हमने गणित लगाया कि ऐसे ऐसे जाएगा इंजन का इतना प्रेशर रहेगा इतनी गति से जाएगा इस दिशा में जाएगा इस समय पर पहुंचेगा घड़ी इस दिशा में ले जाएगी हमने सारे गणित लगाया और वो आदमी पहुंच भी गया यानी हमने वो भविष्य का आकलन कितनी सटीक तरीके से कर लिया लेकिन वैज्ञानिकों के सौ साल पहले के कुछ प्रयोगों में आया कि ये इतना आसान नहीं है कहना बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जिनमें परिणाम निश्चित नहीं है देखने वाले पर परिणाम बदल जाते हैं यानी आप पहले से उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते परिणाम क्या होगा तो ये कहां से आ गई अनिश्चितता कैसे आ गई विज्ञान में कैसे आएगा अनिश्चितता अब हमको मालूम है कि अगर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन रिएक्शन करेगी तो पानी बनेगा लेकिन यह अनिश्चितता कहां से आ गई हमको सब कुछ निश्चित दिखता था विज्ञान को लगने लगा था कि हमने संसार के समस्त रहस्यों को जान लिया लेकिन वो सबसे बड़ा रहस्य जान ही नहीं था तब सबसे बड़ा रहस्य तो तब उन्नीस के आसपास उजागर हुआ कि विज्ञान के प्रयोगों में बहुत सारे परिणाम ऐसे हैं जो अनिश्चित हैं देखने वाले पर निर्भर करते हैं कि क्या परिणाम आएगा तो यह कहां से है यह वास्तव में इसी अनिश्चितता का नाम है स्वातंत्र शक्ति शिव की जो स्वातंत्र शक्ति है वो है स्वतंत्र शक्ति हम जानते हैं कि संसार के समस्त शक्तियां उसी शक्ति से निकली और चूंकि उसका कोई विरोध नहीं है इसलिए स्वतंत्र तो है कुछ भी कर सकती है संसार का निर्माण करने की इच्छा हुई और संसार बन गया क्योंकि तो उसका विरोध कौन कर सकता है एकमात्र शक्ति बाकी की शक्तियां चाहे वो पंखा चलने की शक्ति हो चाहे हवा बहने की शक्ति हो चाहे नदी के बहने की शक्ति हो समस्त शक्तियां उसी शक्ति से उधार ली गई शक्तियां तो वो तो मूल शक्ति है उस शक्ति का विरोध कोई कर ही नहीं सकता उसी स्वातंत्र शक्ति में यह स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे सो करे दहीने जाते जाते बाएं चले जाए और बाएं जाते जाते सीधी चले जाए उसकी मर्जी यही एक फैक्टर है स्वातंत्र शक्ति जो अनिश्चितता की जनक है वास्तव में जो निश्चित है वो जड़ है और जो अनिश्चित है वो चेतन है परमेश्वर अनिश्चित वो अहेतु तो कृपा कर सकता है आप पर कृपा कर दे आप कितने बड़े पापी हो आपको पुण्यात्मा बना दे आपको उसी क्षण मुक्त कर दे क्योंकि वह अहेतुक तो कृपा कर सकता है बिना कारण के कृपा कर सकता है गणित लगा लो फिर सब गणित फैल हो जाएंगे आप।, आप गणित लगा लो कि इसने ये पाप किया उसको ये ये परिणाम मिलेगा इसने ये पाप किया इसके ये परिणाम मिलेगा लेकिन नहीं परमेश्वर जब शिव कृपा करता है तो समस्त पापों को कैसे धो देता है जैसे अरबों की संख्या में शून्य का गुणा करो वो शून्य हो जाता है उस संख्या को शून्य होने में देर नहीं लगती जैसे आपने दस अरब के अंदर गुणे शून्य करा तो सब शून्य हो जाता है इसीलिए परमेश्वर को यहां पर हम शून्य बोलते हैं इस विधि में परमेश्वर का नाम है शून्य तो शिव कृपा से सब कुछ तत्ण और शिव कृपा क्या है शिवकृपा आप अपनी चेतना को पहचानने की ईमानदारी से प्रयास करें और अपने चेतना में जीने का अभ्यास करें इससे बड़ी कोई आत्मकृपा नहीं और जब आत्मकृपा होती है तो किसी दिन शिव कृपा हो जाती है लेकिन इस आत्मकृपा को करने के पहले सबसे बड़ी जरूरत है साहस की कि हम उन बेड़ियों के बाहर आ जाएं जिन बेड़ियों के फंदे में हम अब तक जकड़े हुए हैं अब हमने ये तो पढ़ा था दोनों अतत्वम इंद्रजालाभिमतम सर्व अवस्थित किम तत्व इंद्रजाल से यानी ये संसार जो है इंद्रजाल की तरह जिससे संसार एक धोखा है हमको जैसा दिखाई देता वैसा नहीं है ऐसा नहीं कि संसार नहीं है लेकिन हमको जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है और जब ये बात दृढ़ हो जाती है कि ये सब कुछ शिव है तो क्षम व्रजेत यानी शांति प्राप्त होती है शांति किसको बोलते हैं ब्लिस को ब्लिस है ना आनंद जो परमेश्वर का आनंद है जिसको कोई तुमसे छीन नहीं सकता चाहे तुमको जेल में डाल दे चाहे वो मारे पीटे उल्टा लटका दे लेकिन उस आनंद को कोई नहीं छीन सकता जिसको सामान्य भाषा में जो सूफी लोग हैं उसको पकड़ ही बोलते हैं कि वो ऐसा हो जाता है कि जिसको कोई तुम दुख न, दुखी नहीं कर सकते उसी को बोलते हैं क्षम क्षम का मतलब होता है शांति है ना परमेश्वर की शांति प्राप्त हो जाती है उसको आत्मनोन ज्ञानम क्रिया ज्ञाना यथा बहिर्भा अतः शून्य में दम जता ये संसार शून्य है अभी कैसे इसको उदाहरण से बहुत अच्छी बात समझ में आती अपन एक पर्दा है जिसके ऊपर चलचित्र से प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर खूब सारी धंदौलत दिखाई दे रही है ना तो क्या धनवान हो जाता है पर्दे को तो कुछ भी नहीं है पर्दा क्या है शून्य है वो तो उसके धिले की कीमत थी तो धिले की है वो तो कुछ भी नहीं है उसके ऊपर कितनी भी बड़े आप धंदौलत की प्रोजेक्शन दिखा दो उसके ऊपर चाहे भगवान का चित्र दिखा चाहे हत्या करने का चित्र दिखा दो उस, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वो पर्दा तो पर्दा है उसको जो दिखाओगे वो दिखेगा जो प्रोजेक्ट करोगे वो पर्दे वो दिखाई देगा इसी तरीके से ये बताते हैं आत्मनोन आत्मा कैसी एक पर्दा है एक चलचित्र का पर्दे की तरह बिल्कुल निर्विकार है एक पर्दा सफेद लो उसके ऊपर आप प्रोजेक्शन दो उसके ऊपर हत्या का चित्र है तो क्या पर्दा लाल हो जाएगा दिखेगा लाल लाल थोड़ी हो रहा है वो उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है वो तो निर्विकार है उस पर्दे के ऊपर न तो कोई धन का असर हो रहा है ना कोई हत्या का असर हो ना तो भगवान के फोटो का भी प्रोजेक्शन करो उससे भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो आत्मा उसी तरह निर्विकार है तो आत्मनो निर्विकार से को ज्ञान हम क्वाल क्रिया उसमें ना तो किसी किस्म का ज्ञान ज्ञान जैसे इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान हम ज्ञान शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं ये पे बाहर से इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है और हम जो संसार की क्रिया करते हैं हम कर्म खल की बात करते हैं तो वो उस आत्मा पर अपना कोई असर नहीं डालती तुम्हारे कर्म तुम्हारे आत्मा पर कोई असर नहीं डालते हम कहते तो हैं वो तो पुण्यात्मा है वो महात्मा है। ये शब्द सब निरर्थक है में आत्मा जब हम बात करें, तो ना कोई शुद्धात्मा है ना कोई पुण्यात्मा है ना कोई दुरात्मा है आत्मा में इन विशेषणों को लगाना ही हमारी मूर्खता क्योंकि वो, उसको विशेषण किसी पर टिकते ही नहीं वो इतने निर्विकार है कि उसके ऊपर कोई विशेषण भी नहीं टिकता तो न आत्मनो निर्विकार्ञान तो वाक्रिया उस पर ना तो कोई क्रिया का असर होता है ना कोई ज्ञान का असर होता है ज्ञान मीन्स इंद्रियों से लाया जाए ज्ञान वो खुशी इंद्रियों से कैसे ज्ञान लाया जाता है किसी को देखा अपने वाले को और बहुत अच्छा बड़ी खुशी हो जाती है अपने मनपसंद काम हो गया तो आनंद आने लगता है मजा आने लगता है कुछ अच्छा गाना सुना तो मन नाचने लगता है लेकिन यह चीजें आत्मा इससे बिल्कुल निर्विकार रहती है जैसे पर्दा आपका सिनेमा का पर्दा निर्विकार रहता है ऐसे कैसे ये समस्त जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं इनसे वो पर्दा निर्विकार आत्मा हमारे निर्विकार रहती है उसमें ना तो आत्मा में कोई ज्ञान होता है ना कोई क्रिया होती है ज्ञानयत्ता बहिर्भा तो ज्ञान तो बाहर से बाहर की चीज है आत्मा के बाहर की चीज है आत्मा के केंद्र की चेज नहीं है अतः शून्य में दम जगत इसलिए जगत शून्य स्वरूप है जो संसार में हमको जो दिखाई देता है ये शून्य है क्यों क्योंकि बाहर जो को दिखाई दे रहा है आत्मा का ही प्रोजेक्शन है आत्मा ही है जो सब तरफ दिखाई देने लगती है वही बात यहां कहते हैं ये अंतिम वाली जो है ना बहुत विशिष्ट है कि ज्ञान प्रकाशकम सर्वण सर्वेण आत्मा प्रकाशक ये कितनी सुंदर बात बताइए इसमें कि जो संसार को जानने वाला है उसी से सब कुछ संसार बना है और जब हम संसार को देखते हैं तो इसको बनाने वाला यानी जानने वाला हमको दिखाई देता है ऋषि प्रोकल है कैसे है जैसे कोई पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं एक मिनट अलग नहीं जाते हैं तो राधा को देखो तो कृष्ण वहीं होंगे खड़े दिखे जाएंगे कृष्ण को देखो तो मालूम है कि राधा इनके साथ ही खड़ी होगी ऐसे ही बोलते हैं कि संसार को बनाने वाला और संसार दोनों सदा एक साथ ही होते हैं अलग अलग कभी हो नहीं सकते क्योंकि दोनों का एक स्वभाव है एक में एक स्वभावतवाद ज्ञानम ज्ञेम विभाव्यत दो विभाग हमको दिखाई देते कि ज्ञानी मतलब एक चीज है और एक चीज को बनाने वाला है देखने वाला है या भोगने वाला है लेकिन ये दोनों ही है ये तो एक ही है इसको कैसे समझें कि एक सोनी है सोनार है और जब वो दुकान पे जाता है सोने चांदी को देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है उसको गहने नहीं दिखाई देते उसको सोना दिखाई देता है कि ये कितने टंच का सोना है इसमें कुल कितना सोना होगा इस सोने की कितनी कीमत होगी वो उसको क्या मतलब नहीं डिजाइन विजाइन से कहीं लेना नहीं उसको मूल सोने से मतलब है तो जब दुकान देखता है तो क्या क्या दिखता है उसको सोना दिखता और कभी उसको सामने सोने की ईट रख दो तो उसको क्या दिखाई देता है दुकान सोने की ईट तो उसको दिखा दुकान दिखाई देता है कि हाँ ये दो ईंट के अंदर तो मेरी दुकान सज जाएगी यानी सोना जब देखता है तो उसको ईट दुकान दिखाई देती है और जब दुकान को देखता है तो उसको सोना दिखाई देता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही स्वरूप है सोना गल के ईट बन जाएगा ईट गल के सोना बन जाएगी ऐसे ही संसार आत्मा है आत्मा संसार है तो योगी वो है जब संसार को देखता है तो उसको भगवान दिखाई देता है संसार को देखता है हर जगह उसको भगवान दिखाई देता है कि उसी ने तो ये बनाया है और वो खुद अपने आप से बनाया बल्कि बनाया नहीं है उसने अपने आप को परिवर्तित जैसे सोने से गहना बना तो सोने ने गहना नहीं बनाया सोने ने अपने आप को गहने के रूप में ढाल दिया ऐसे ही भगवान ने अपने आप को इस संसार के रूप में ढाल दिया तो जब योगी संसार को देखता है भगवान दिखाई देता है तो जितू कहते ना कि जहाँ देखूं तो भगवान तू ही तू दिखाई देता है तो जहां वो सबको देखता है संसार को देखता है तो उसको परमेश्वर दिखाई देता है और जब वो परमेश्वर का ध्यान लगाता है तो उसको संसार दिखाई देता है क्यारे तुझे तो हो जो संसार के रूप में जिसमें मैं खड़ा हूं मेरा शरीर है सबको भुगत रहा हूं मैं शिखर है ज्ञान का शिखर है कि एक में स्वभावतवाद यानी दोनों का स्वभाव एक ही है जो भगवान है भगवान का जो स्वभाव है वो संसार का स्वभाव है अभी कभी भगवानों को कैसे दिखा दे कृष्ण की तरफ चतुर चाला कभी हमको दिखाई देते हैं शिव की तरह क्रोधी और कभी अत्यंत भोले तो भिन्न भिन्न जो स्वभाव है भगवान के जो हमको दिखाई देते हैं है ना ऐसे तो संसार भी है संसार में कोई अच्छे लोग लगते हैं कोई बुरे कोई अपने कोई पराये जो भिन्नता हमको संसार में दिखाई देती है वो एक स्रोत से निकली है वो है परमेश्वर और परमेश्वर को देखते हैं तो हमको संसार दिखाई देता है कि उसके अंदर सारा संसार है और जब संसार को देखते हैं हमको परमेश्वर दिखाई देता इसलिए ये ऋषि है तो ये ज्ञान का शिखर है जब हम इस जगह पर पहुंच जाते हैं तो हमको ये मन से समस्त अशांति समाप्त हो जाती है मन की चंचलता शांत हो जाती है मन के विचारों में जो नेगेटिविटी है ना क्या होगा कैसे होगा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए सब शांत हो जाता है और मन आनंद से भर जाता है क्योंकि आनंद हमारा मूल स्वभाव है आनंद कहीं बाहर से नहीं आता आनंद हमारे भीतर से आता है बाहर से कोई हमको खाना खिलाता और मजा आता तो अंदर से आता मजा उस खाने में से नहीं आता अगर हमको किसी से मिलते हैं और हमको अच्छा लगता है तो वो अंदर से अच्छा लगता है वो बाहर से नहीं आता है उसके मिलना नहीं है तो एक उद्दीपन है जैसे मान लो आपको एक गुलाब का फूल दिया उसकी सुगंध से या उसके दृश्य से आपको आनंद आया तो आनंद आपके अंदर है उसने तो उस आनंद का ढक्कन थोड़ी देर के लिए खोल दिया चाहे कोई भी हो मित्र हो अच्छा भोजन हो एक अच्छा संगीत हो नृत्य हो जिससे भी आपको अच्छा लगता है आनंद आता है सचमुच में वह आनंद के उत्य है बाहर। आनंद हमारे हम तो नृत्य तो अच्छा इंद्रिय द्वारकम सर्वम सुख दुखाद्य संगम ये जितने इंद्रिय द्वार है आंख नाक जबान त्वचा कान ये समस्त इंद्रियों के द्वार ये हमारे सुख और दुख से संगम कराते हैं किसका मन बुद्धि अहंकार का एक इंडिविजुअल का जो अभी अपने बात कर करी जो व्यक्ति बना वो सुख दुखों से संगम किससे होता है उसका इंद्रियों के द्वारों के जो हम दस द्वार है हमारे इंद्रियों के उनके द्वारा हम सुख और दुख से संयुक्त तो होते हैं इतिद्रियाणी संतेज अगर योगी इन इंद्रियों का त्याग कर देता है मतलब अंतर्मुखी हो जाता है आंखों से भले दिख रहा हो बाहर लेकिन वो अंतर से भीतर देखता है कानों से चाहे हल्ला हो रहा हो उसका ध्यान अपने आत्मा में है चाहे बाहर से कोई उसको दुख दे रहा हो पीट रहा हो लेकिन उसका ध्यान अंदर है तो इंद्रियों से वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है संकोचित हो करता है इसी नाम है शक्ति संकोच अगर वो शक्ति संकुचित कर लेता है ना वह अपना अंतर्मुखी हो जाता है जैसे कि कछुआ अपने सब हाथ पैर अंदर घुसे लेता है ऐसे अगर हम अपने इंद्रियों से अपना ध्यान हटा ले तो क्या होगा इंद्रिया इंद्रिया यानी संतेज स्वात्मनि स्वात्मनिवर्त तो योगी स्वस्थ हो जाता है स्वस्थ की परिभाषा भी अपन ने समझी कि जिसकी अपनी आत्मा से अपनी परिचय होगी वो स्वस्थ है और जिसका परिचय इस शरीर और संसार से है कि मैं फलाने का पुत्र हूं, फलाने का पिता हूं, फलाने का भाई हूं, फलाने का पति हूं, इतने धन का स्वामी हूं, इस मकान का स्वामी हूं, इस गांव का रहने वाला हूं, तो समझ लेना दुख का जाड़ा है जब हम अपना परिचय इन बाहरी चीज़ों से देते हैं तो ये हमारा निरपेक्ष परिचय नहीं है ये सापेक्षिक परिचय जैसे मैंने कहा कि मैं जवान हूँ तो थोड़े दिन बाद मैं कह ही नहीं सकता जवान हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा अगर मुझे तो धनवान हूँ चोर ले गया सारा धन फिर मैं कहूँगा कि मैं तो गरीब हो गया तो वास्तव में वो परिचय जो कभी ना बदले वही वास्तविक परिचय अवास्तविक परिचय और वास्तविक परिचय में एक ही फर्क है यानी एब्सोलिट आइडेंटिटी और रिलेटिव आइडेंटिटी वास्तविक परिचय वो है जो समय और अंतरिक्ष के साथ ना बदले जैसे मेरा आत्मा है वो चाहे हजार साल बाद भी वही रहेगा या हजार साल पुरानी बात करें तो भी वही थी यानी वो अनादिकाल से अनंत काल तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता जैसे एक शीशे में जल उसको पानी में मिला दो तो भी वही है बाहर निकालो तो भी वही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता उसको चाहे जहर में मिला दो तो भी वही जल है चाहे उसको अमृत में मिला दो तो भी वही जल है उसमें जल तो निर्विकार है उसके अंदर तुम अमृत मिला दो तो उसको अमृत कह दो उसके अंदर जहर में दो उसको जहर, जहर बोल दो पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता जैसे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे पानी को भी पड़ता तो ऐसे ही आत्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुख दुख पाप पुण्य इनसे सबसे परे है वो तो आत्मा निर्विकार है और इसका जो सुख दुख से हम अपने आप को विड्रा कर लें और स्वस्थ हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में हम अपनी आत्मा से अपना परिचय लेते हैं और समस्त पाप पुण्यों के बीजों को जला देते हैं उस समय न हमारे साथ कोई पाप रहता है न कोई पुण्य रहता है तो ऐसी परिस्थिति बहुत आसानी से कलयुग में भी मिल सकती है सिर्फ हमको कुछ चिंतन और कुछ क्षण हमको आत्मचिंतन करने की अपने आप के भीतर उतरने की जरूरत है बाहर यात्रा तो हम खूब कर लेते हैं तीर्थ यात्रा लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ है जब हम अपने अंदर अपने आत्मा के तीर्थ पर जाता हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ है वही सबसे बड़ी महानदी है जिसमें स्नान करना है वो सबसे बड़ा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर हमारी आत्मा विराजित है शरीर एक मंदिर के रूप में इसके अंदर वो आत्मा है और उसी चेतना को अगर हम समझते है, जानते अंतर्मुखी होकर तो हम इस जीवन को सार्थक कर सकते तो आज हमारा इतना अगली बार इसका उपसंहार पढ़ेंगे और उपसंहारात्मा कुछ और भी श्लोक हैं उनके अपन आगे पढ़ेंगे इसमें।